पत्रावली 525 कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित मठ बेड़ुड़ हावड़ा बंगाल भारत प्रिय जो तुम्हारे जिस महान ऋण से मैं ऋणी हूँ उसे चुकाने की कल्पना तक मैं नहीं कर सकता तुम कहीं भी क्यों न रहो मेरी मंगल कामना करना तुम कभी भी नहीं भूलती हो और तुम्हारी तुम ही एकमात्र ऐसी हो जो इन तमाम शुभेच्छाओं से ऊंची उठकर मेरा समस्त बोझ अपने ऊपर लेती हो तथा मेरे सब प्रकार के अनुचित आचरणों को सहन करती हो तुम्हारे जापानी मित्र ने बहुत ही दयालुतापूर्ण व्यवहार किया है किंतु मेरा स्वास्थ्य इतना खराब है कि मुझे यह डर है कि जापान जाने का समय मैं नहीं निकाल सकूंगा। कम से कम केवल अपने गुणग्राही मित्रों के समाचार जानने के लिए मुझे एक बार बम्बई प्रेसिडेंसी होकर गुजरना पड़ेगा इसके अलावा जापान यातायात में भी दो महीने बीत जाएंगे केवल एक महीना वहां पर रह सकूंगा। कार्य करने के लिए इतना सीमित समय पर्याप्त नहीं है तुम्हारा क्या मत है अतः तुम्हारे जापानी मित्र ने मेरे मार्ग व्यय के लिए जो धन भेजा है उसे तुम वापस कर देना नवंबर में जब तुम भारत लौटोगी उस समय मैं उसे चुका दूँगा आसाम में मुझ पर पुनः मेरे रोग का भयानक आक्रमण हुआ था क्रमशः मैं स्वस्थ हो रहा हूँ बंबई के लोग मेरी प्रतीक्षा कर हैरान हो चुके हैं अब की बार उनसे मिलने जाना है इन सब कारणों के होते हुए भी यदि तुम्हारा यह अभिप्राय हो कि मेरे लिए जाना उचित है तो तुम्हारा पत्र मिलते ही मैं रवाना हो जाऊंगा। लंदन से श्रीमती लेगेट ने एक पत्र लिखकर यह जानना चाहा है कि उनके भेजे हुए तीन पाउंड मुझे प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं उनका भेजा हुआ धन यथासमय मुझे प्राप्त हुआ है तथा पूर्व निर्देश के अनुसार एक सप्ताह अथवा उससे भी पहले मोन्ड्रो एंड कंपनी पेरिस इस पते पर मैंने उनको सूचित कर दिया है उनका जो अंतिम पत्र मुझे प्राप्त हुआ है उस लिफाफे को न जाने किसने अत्यंत भद्दे तरीके से फाड़ दिया है भारतीय डाक विभाग मेरे पत्रों को थोड़ी शिष्टता के साथ खेल खोलने का प्रयास भी नहीं करता तुम्हारा चिरनेशील विवेकानंद पाँच सौ छब्बीस कुमारी मेरी खेल को लिखित मठ पाँच जुलाई उन्नीस सौ एक प्री मेरी मैं तुम्हारे लंबे प्यारे पत्र के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस समय मुझे किसी ऐसे ही पत्र की जरूरत थी जो मेरे मन को थोड़ा प्रोत्साहन दे सके मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है और अभी है भी मैं केवल कुछ दिनों के लिए संभल जाता हूँ इसके बाद फिर ढह पड़ना जैसे अनिवार्य हो जाता है खैर इस रोग की प्रकृति ही ऐसी है काफ़ी पहले मैं पूर्वी बंगाल और आसाम में भ्रमण करता रहा हूं। आसाम कश्मीर के बाद भारत का सबसे सुंदर प्रदेश है लेकिन साथ ही बहुत अस्वास्थ्य है पर्वतों और गिरी श्रृंखलाओं ने चक्कर काटती हुई विशाल ब्रह्मपुत्र जिसके बीच बीच में अनेक द्वीप हैं बस देखने ही लायक हैं तुम तो जानती ही हो कि मेरा देश नद नदियों का देश है किंतु इसके पूर्व इसका वास्तविक अर्थ में नहीं जानता था पूर्वी बंगाल की नदियां नदियां नहीं मीठे पानी के घुमड़ते हुए सागर हैं और और वे ल, इतनी लंबी हैं कि स्टीमर उनमें हफ्तों तक लगातार चलते, लगा चलते रहते हैं कुमारी मैकलाउड जापान में हैं वे उस देश पर मुग्ध हैं और लगातार चलते रहते हैं कुमारी मैकलाउड जापान में हैं वे उस देश पर मुग्ध हैं और मुझसे वहाँ आने को कहा है लेकिन मेरा स्वास्थ्य इतनी लंबी समुद्र यात्रा गंवारा नहीं कर सकता अतः मैंने इनकार कर दिया है इसके पहले मैं जापान देख भी चुका हूँ तो तुम वेनिस का आनंद ले रही हो यह वृद्ध पुरुष नगर अवश्य ही मज़ेदार होगा क्योंकि साइलॉक केवल वेनिस में ही हो सकता है था है ना मुझे अत्यंत खुशी है कि मैं स्वयं इस वर्ष तुम्हारे साथ ही है उत्तर के अपने निरस्त अनुभव के बाद यूरोप में उसे आनंद आ रहा होगा इधर मैंने कोई रोचक मित्र नहीं बनाया और जिन पुराने मित्रों को तुम जानती हो वे प्राय सब के सब मर चुके हैं खेतड़ी के राजा भी उनकी मृत्यु सिकंदरा में सम्राट अकबर की समाधि के एक ऊंचे मीनार से गिर पड़ने से हुई वे अपने खर्चे से आगरे में इस महान प्राचीन वास्तुशिल्प के नमूने की मरम्मत करवा रहे थे कि एक दिन उसका निरीक्षण करते समय उनका पैर फिसला और वे सैकड़ों फुट नीचे गिर गए इस प्रकार तुम देखती हो ना कि प्राचीन के प्रति हमारा उत्साह ही कभी कभी हमारे दुख का कारण बनता है इसलिए मेरी ध्यान रहे कहीं तुम अपनी भारतीय प्राचीन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक उत्साहशील न हो जाना मिशन के प्रतीक चिन्ह में सर्प रहस्यवाद योग का प्रतीक है सूर्य ज्ञान का उद्वेलित सागर कर्म का कमल भक्ति का और हंस परमात्मा का जो इस सबके मध्य में स्थित है सैम और माँ को प्यार कहना स्नेह विवेकानंद पुनश्च हर समय शरीर से अस्वस्थ रहने के कारण ही यह छोटा पत्र लिखना पड़ रहा है पाँच भगनी क्रिश्चियन को लिखित बेलूर मठ छह जुलाई 1901 प्रिय क्रिश्चियन कभी कभी किसी कार्य के आवेश से मैं विवश हो उठता हूँ आज मैं लिखने के नशे में मस्त हूँ इसलिए मैं सबसे पहले तुमको कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ मेरे स्नायु दुर्बल हैं ऐसी मेरी बदनामी है अत्यंत सामान्य कारण से ही मैं व्याकुल हो उठता हूँ किंतु प्रिय क्रिश्चियन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय इस विषय में तुम भी मुझसे कम नहीं हो हमारे यहाँ के एक कवि ने लिखा है हो सकता है कि पर्वत भी उड़ने लगे अग्नि में भी शीतलता उत्पन्न हो जाए किंतु महान व्यक्ति के हृदय में स्थित महान भाव कभी दूर नहीं होगा मैं सामान्य व्यक्ति हूँ अत्यंत ही सामान्य किंतु मैं यह जानता हूँ कि तुम महान हो तुम्हारी महत्ता पर सदा मेरा विश्वास है अन्यन्या विषयों में भले ही मुझे चिंतित होना पड़े किंतु तुम्हारे बारे में मुझे तनिक भी दुश्चिंता नहीं है जगत जननी के चरणों में मैं तुम्हें सौंप चुका हूँ वे ही तुम्हारी सदा रक्षा करेंगी एवं मार्ग दिखाती रहेंगी मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ कि कोई भी अनिष्ट तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं क्षण भर के लिए भी तुम्हें दबा नहीं सकती इति भगवत पदाश्रित विवेकानंद पाँच कुमारी जोसेफिन मैकलाउड को लिखित 14 जुलाई 1901 सौ प्रिय जो यह जानकर कि बोया कलकत्ता आ रहे हैं मैं सतत प्रसन्न हूँ उन्हें शीघ्र मठ भेज दो मैं यहाँ रहूँगा यदि संभव हुआ तो मैं उन्हें यहाँ कुछ दिन रखूँगा और तब उन्हें फिर नेपाल जाने दूँगा आपका विवेकानंद पाँच कुमारी मेरी खेल को लिखित बेलोर मठ हावड़ा बंगाल 27 अगस्त 1901 सौ मेरी मैं जानता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य तुम्हारी आशा के अनुरूप हो जाए कम से कम इतना अच्छा कि तुम्हें एक लंबा पत्र ही लिख सकूँ पर यथार्थ यह है कि वह दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है इसके अतिरिक्त भी अनेक परेशानियां और उलझने साथ लगी हैं मैंने तो अब उन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है स्विट्जरलैंड के अपने सुंदर कास्टगिरी में सुख स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहो यही मेरी कामना है जदाकदा स्विट्जरलैंड अथवा अन्य स्थानों की प्राचीन वस्तुओं का हल्का अध्ययन निरीक्षण करते रहने से चीज़ों का आनंद थोड़ा और भी बढ़ जाएगा मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम पहाड़ों की मुक्त वायु में साथ ले रही हो लेकिन दुख है कि स्वयं पूर्णतः स्वस्थ नहीं है खैर इसमें कोई चिंता की बात नहीं इसकी काठी वैसे ही बड़ी अच्छी है स्त्रियों का चरित्र और पुरुषों का भाग्य इन्हें स्वयं ईश्वर भी नहीं जानता मनुष्य की तो बात ही क्या चाहे यह मेरा स्त्रियोंचित स्वभाव ही मान लिया जाए पर इस क्षण तो मेरे मन में यही आता है कि काश तुम्हारे भीतर पुरुषत्व का थोड़ा अंश होता ओह मेरी तुम्हारी बुद्धि स्वास्थ्य सुंदरता सब उस एक आवश्यक तत्व के बिना व्यर्थ जा रहे हैं और वह है व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा तुम्हारा दर्प तुम्हारी तेजी सब बकवास है केवल मजाक अधिक से अधिक तुम एक बोर्डिंग स्कूल की छोकरी हो ऋणहीन बिल्कुल ही ऋणहीन आह यह जीवन पर्यंत दूसरों को रास्ता सुझाते रहने का व्यापार यह अत्यंत कठोर है अत्यंत क्रूर पर मैं असहाय हूँ इसके आगे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मेरी ईमानदारी से सच्चाई से मैं तुम्हें प्रिय लगने वाली बातों से छल नहीं करता न ही यह मेरे वश का रोग है कि मैं एक मरणोन्मुख व्यक्ति हूँ मेरे पास छल करने के लिए समय नहीं अतः अ लड़की जाग अब मैं तुमसे ऐसे पत्तरों की आशा करता हूँ जिनमें खड़ी धार जैसी तेज़ी हो उसकी तेजी बनाए रखो मुझे पर्याप्त रूप से जागृति की आवश्यकता है मुझे मैगविन परिवार के विषय में जब वे यहाँ से कोई समाचार नहीं मिला श्रीमती बुलिया या निवेदिता से कोई सीधा पत्र व्यवहार न होने पर भी श्रीमती सेवियर से मुझे बराबर उनके विषय में सूचना मिलती रही है और अब सुनता हूँ कि वे सब नार्वे में श्रीमती बुल के अतिथि हैं मुझे नहीं मालूम कि निवेदिता भारत कब वापस आएगी या कभी आएगी भी या नहीं एक तरह से मैं एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति हूं। आंदोलन कैसे चल रहा है इसकी कोई बहुत जानकारी मैं नहीं रख रखता दूसरे आंदोलन का स्वरूप भी बड़ा होता जा रहा है और एक आदमी के लिए उसके विषय में सूक्ष्मतम जानकारी रखना असंभव है खाने पीने सोने और शेष समय में शरीर की शुश्रूषा करने के सिवा मैं और कुछ नहीं करता विधा मेरी आशा है इस जीवन में कहीं न कहीं हम तुम अवश्य मिलेंगे और न भी मिले तो भी तुम्हारे इस भाई का प्यार तो सदा तुम पर रहेगा ही विवेकानंद पाँच सौ तीस श्री एम एन बनर्जी को लिखे मठ बेलुड़ हावड़ा उनतीस अगस्त 1901 सौ एक मेरा शरीर क्रमशः स्वस्थ होता जा रहा है यद्यपि अभी तक मैं अत्यंत ही दुर्बल हूँ शुगर अथवा अल्बूमिन की कोई शिकायत नहीं है यह देख सब कोई चकित है वर्तमान गड़बड़ी का एकमात्र कारण स्नायु संबंधी दुर्बलता है अस्तु धीरे धीरे मैं ठीक होता जा रहा हूँ पूजनी माताजी जी ने कृपापूर्वक जो प्रस्ताव किया है उससे मैं विशेष कृतार्थ हूँ किंतु मठ के लोगों का कहना है कि नीलाम्बर बाबू के मकान यहाँ तक कि समूचे बेलूर गांव में भी अभी तक तथा आगामी महीने में मलेरिया छा जाता है इसके अलावा किराया भी अत्यधिक है अतः पूजनी माता यदि आना चाहें तो मेरी राय यही है कि कलकत्ते में एक छोटे से मकान की व्यवस्था की जाए यदि हो सका तो मैं भी कलकत्ते में जाकर ही रहूंगा क्योंकि वर्तमान शारीरिक दुर्बलता में पुनः मलेरिया का आक्रमण होना कतई वांछनीय नहीं है मैंने अभी इस बारे में शारदानंद नंदिया ब्रह्मानंद की राय नहीं ली है वे दोनों ही कलकत्ते में हैं ये दो मास कलकता अपेक्षाकृत स्वास्थ्यप्रद है और कम खर्चीला भी है मूल बात यह है कि प्रभु उन्हें जैसे चलाए वैसे ही चलना उचित है हम लोग केवल सलाह दे सकते हैं और वह सलाह भी एकदम निरर्थक ही है यदि रहने के लिए उन्हें नीलांबर बाबू का मकान ही पसंद हो तो किराया आदि पहले से ही ठीक कर रखना माताजी की इच्छा पूर्ण हो मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ मेरा हार्दिक स्नेह तथा शुभकामना जानना सदा प्रभु चरणाश्रित विवेकानंद